पातंजल जो प्रदीप समाधिपाद सूत्र तैतीस दूसरा दुखी जनों पर करुणा अर्थात दया की भावना करने से घृणा अर्थात परापकार चिकित्सा रूप दूसरे का अपकार अर्थात बुराई करने की इच्छा मल का अभाव होता है अर्थात जब किसी दुखी पुरुष को देखो तो इस वाक्य के अनुसार प्राणा यथात्मनोभीष्टा भूता नाम पिते ते तथा आत्मौपमेन सर्वत्र दयाम कुर्वन्ति साधव जैसे हमें अपने प्राण परम प्रिय है वैसे ही अन्य प्राणियों को भी अपने प्राण प्रिय है इस विचार से साधुजन अपने प्राणों के समान सबके ऊपर दया करते हैं अपने मन में यह विचार करें कि इस दुखिया को बड़ा कष्ट होता होगा क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई संकट आ जाता है तब हमको कितना दुख भोगना पड़ता है उसके दुख दूर करने की चेष्टा करें ऐसा न समझे कि हमें सुख दुख से कोई प्रयोजन नहीं है जब इस प्रकार करुणामयी भावना चित्त में उत्पन्न हो जाएगी तब अपने समान सबको सुख की चाह से घृणा और परापकार चिकित्सा बुराई करने की इच्छा की निवृत्ति हो जाएगी तीसरा पुण्यात्मा अर्थात धर्म मार्ग में जो पुरुष प्रवृत्त है उन पुण्यशील पुरुषों के प्रति हर्ष की भावना करने से असूया मल की निवृत्ति होती है अर्थात जब पुण्यजनों को देखे तो चित्त में अहोभाग्य इसके माता पिता के जिन्होंने ऐसा पुण्यात्मा पुत्र उत्पन्न किया और धन्य है इसको जो तन मन धन से धर्म मार्ग में प्रवृत्त हो रहा है इस प्रकार आनंद को प्राप्त हो जब इस प्रकार मुद्रता भावना चित्त में उत्पन्न होगी तब असूया रूप चित्त का मल निवृत्त हो जाएगा चौथा पाप मार्ग में प्रवृत्त जो पापशील मनुष्य हैं, उनमें उपेक्षा उदासीनता की भावना करने से द्वेष तथा आमर्षक बदला लेने की चेष्टा या घृणारूप मल की निवृत्ति होती है अर्थात जब पापी पुरुष कठोर वचन बोले अथवा किसी अन्य प्रकार से अपमान करे तो चित्त में ऐसा विचारें कि यह पुरुष स्वयं अपनी हानि कर रहा है इसके ऐसे व्यवहार से कोई प्रयोजन नहीं मैं इसके प्रति द्वेष या घृणा करके अपने को क्यों दूषित करूं? इसको तो स्वयं अपने पापों का दुख भोगना है इत्यादि इस प्रकार उन पर उपेक्षा की भावना करें, उस उपेक्षा की भावना से द्वेष तथा तो अमर स्वरूप चित्तमल की निवृत्ति हो जाती है इस प्रकार जब इन चारों भावनाओं के अनुष्ठान से चित्त के मल धुल जाते हैं तब निर्मल चित्त प्रसन्नता को प्राप्त होता है और प्रसन्न होता हुआ चित्त एकाग्रता का लाभ करता है मैत्री मित्रता प्रेम करुणा दया पराय दुखों को निवृत्त करने की इच्छा मुदिता हर्ष उपेक्षा उदासीनता इन चारों को क्रम से सुखियों में दुखियों में पुण्य वालों में और पापियों में व्यवहार करना चाहिए जैसे सुखी जनों में ये सुखी हैं ऐसा समझकर उनके साथ प्रेम करें न कि ईर्ष्या अर्थात उनकी बढ़ाई का सहन न करना दुखियों को देखकर इनके दुख की कैसे निवृत्ति हो इस प्रकार दया ही करें न कि घृणा और तिरस्कार पुण्यात्माओं में उनके पुण्य की बड़ाई करके अपनी प्रसन्नता ही प्रकट करे न कि यह पुण्यात्मा क्यों है ऐसा विरोध करना पापियों में उदासीनता को धारण करे अर्थात न उनके पाप में सम्मति प्रकट करे न उनसे द्वेष करे सूत्र में सुखादि शब्दों से सुख दुख वाले का प्रतिपादन किया है जब इस प्रकार मैत्री आदि करने से चित्त प्रसन्न होता है तब सुख से समाधि प्रकट होती है यह परिक्रम ऊपर का कर्म है जैसे मिश्रक आदि व्यवहार गणित सिद्धि के लिए और संकलित आदि जोड़ आदि कर्म उपकारक रूप से प्रधान क्रिया की सिद्धि के लिए होता है ऐसे ही राग द्वेष आदि के विरोध मैत्री आदि करने से उत्पन्नता प्रसन्नता को प्राप्त हुआ चित्त सम्प्रज्ञा समाधि के योग्य हो जाता है प्रधानता से राग विषयों में इच्छा द्वेष वैर अनिष्टों में रोष ये दो ही चित्त के विक्षेपक हैं यदि ये दोनों ही जड़ से उखाड़ दिए जाएं, तो चित्त की प्रसन्नता होने से एकाग्रता होती है